महाभारत आदि आदिपर्व दसमोध्याय रुरु मुनि और डुंडुफ का संवाद रुरुवाचम रु रवाच माण साम दस्ता से नए साम घोर आत्मनोरघव भुजंगं वै सदा हम यम यम पशेयम तथम वाम जिघांसा भी ना से। बोला, सर्प मेरी प्राणों के समान प्यारी पत्नी को एक सांप ने दस लिया था उसी समय मैंने यह घोर प्रतिज्ञा कर ली कि जिस जिस सर्प को देख लूंगा उसे उसे अवश्य माल डालूंगा उसी प्रतिज्ञा के अनुसार मैं तुम्हें माल डालना चाहता हूँ अतः आज तुम्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा ढूंढ अन्युज ब्रह्मण्य दसन्तीह मानवान्न डुंडुबा न ने कहा ब्रह्मण वे दूसरे ही सांप हैं जो इस श्लोक में मनुष्यों को डसते हैं सांपों की आकृति मात्र से ही तुम्हें डुंडुबों को नहीं मारना चाहिए एका पृथक अर्थान एक दुखान धर्म अहो आश्चर्य है बेचारे डुंडु अनर्थ भोगने में सब डुंड के साथ एक है परंतु उनका स्वभाव दूसरे सर्पों से भिन्न है तथा दुख भोगने में तो वे सब सर्पों के साथ एक हैं किंतु सुख सबका अलग अलग है तुम धर्मज्ञ हो अतः तुम्हें दुंडबों की हिंसा नहीं करनी चाहिए नावि डुंड उग्र शर्वाजी कहते हैं डुंडुब सर्व का यह वचन सुनकर रु ने उसे कोई भयभीत ऋषि समझा अतः उसका वध नहीं किया वाच चैनम भगवान भुजगद्रोही भुज ग्रोही कौशी इसके सिवा बड़भागी उसे शांत प्रदान करते हुए से कहा भुजंगम बताओ इस विकृत सर्प योनि में पड़े हुए तुम कौन हो ढुंडुवाच अहम पुरा रुरो नाम सहस्रपाद सोहम सापेन विप्र भुज उपागतः डुंडुब ने कहा रुरो मैं में पूर्वजन्मे नामक ऋषि था किंतु एक ब्राह्मण के शाप से मुझे सर्प योनि में आना पड़ा है रुर्वाच किम सप्तमा क्रुद्धोजस्वा भुज गोतम किय कालं ते वकुरे तविष्य रुरो ने पूछा भुज गौतम उस ब्राह्मण ने किस लिए कुपित होकर तुम्हें साप दिया तुम्हारा यह शरीर अभी कितने समय तक रहेगा इति श्रीमद भारत आदि पर्वणि पौलोम पर्वणि डुंडुभम दस मोध्याय